यस्मिन् यस्मिन् सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि यत्र तत्र एकत्वम् एकत्वम् यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा अभूद विजानता आत्मा अभूत तत्र कह कह आत्माभ कोक अतः अन्वे एक अपस्थित ये भूता आत्मा अभूत तत्र मोह तत्र का का कहा स्वतंत्र ईश्वर और जगत का भेद जानने वाला है क्या स्वतंत्र ईश्वर तो तो स्वतंत और परतंत्र जगत का इसा इसा, तो स्वतंत्र ईश्वर और परतंत्र जगत किससे कहा गया ईशा वस्तु ईशा से क्या क्या ईश्वर कहा गया और उसके द्वारा ये व्याप्त जो है नियंता के द्वारा जो व्याप्त होगा वो कैसा होगा नियम में होगा नियम नियाम होगा मतलब नियंता के अधिन होगा परतंत्र होगा है ना तो स्वतंत्र ईश्वर और पर ये परतंत्र जगत का भेद को है ईशा स्थिति है और उसमें क्या है इन सर्वोमंत्र है भेद को सिद्ध है ना क्या और इसके पहले भी ये सब बातें आई ही थी क्या था इसके पहले का मंत्र यशु सर्वाणी तो यहाँ भी भेदी सिद्ध था सभी भूतों को कहा देखना परमात्मा में तो जिसमें जिसको देखना वो वही है कि भिन्न है जिसमे जिसको देखना है वह उससे तो बीजानता का कर्त है कि स्वतंत्र ईश्वर और परतंत्र दिवत का भेद जानने वाला और एकत्वता तो तथा एकत्व का अनुसंधान करने वाला एकत्व का एकत्व का अनुसंधान समझने एकत्व का मतलब है अभेद अद्वैत है ना तो कैसे देखना कि सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म कितना है एक, एक, एक है? है, सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म एक है चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म एक है तो एक तत्व किसका हाँ कैसे ब्रह्म का चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म का एक तत्व है मतलब चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म एक है चेतना चेतन का आधार एक है चेतना चेतन का अंतरात्मा एक है ना तो इसको क्या कहते हैं एक तत्व का अनुसंधान इसका ना कौन सुनना तो अर्थ हो गया स्वतंत्र ईश्वर और जगत का फिर जानने वाले तथा एकत्व तो का अनुसंधान करने वाले को जब सर्वाणी भूतानी आत्मा युव भूत जब सभी भूत आत्मा ही हो गए प्रसंगानुसार आत्मा का क्या है? परमात्मा। परमात्मा। सभी भूत परमात्मा ही हो गए सभी भूत क्या हो गए तो ध्यान देना सभी भूत भूत यहाँ पर भूत शब्द जो है ना भूत को कहते हुए किसको कहेंगे भूतों से भूतों के भूतों के अंतरात्मा को कहेंगे तो इसका मतलब हुआ सभी भूतों का अंतरात्मा है जब सभी भूतों का अंतरात्मा कौन तो आत्मा का क्या है ब्रह्म तो सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म तो यस्मिन लगा है ना नु� तो सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रम्म हमेशा रहता है कभी होता है तो इसलिए क्यार होगा जब सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव होने लगा सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रह्म हो गया ऐसा कैसे बनेगा तो हमेशा है जब सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रह्म का अनुभव होने लगा सभी भूतों से क्या लेना है चेतना चेतन, चेतन जगत चेतना चेतन जगत का अंतरात्मा या चेतना चेतन से विशिष्ट ब्रह्म कह सकते ना तो जब क्या है की सभी भूतों के अंतरात्मा या सभी भूतों से विशिष्ट सभी भूतों से विशिष्ट आत्मा होने परमात्मा आत्मा कहते हैं परमात्मा सर्व भूत शब्द या भूत शब्द भूत को कहते हुए भूत के विशिष्ट को कहेगा भूत के विशिष्ट को जब सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा किसको अनुभव होगा ये जो बेजानता एक प्रसंख सक का अध्यक्ष जानने वाले और एकत्र का अनुसंधान करने वाले ठीक है दोनों बातें आई है हाँ केवल एकत्व का अनुसंधान नहीं दोनों बातें हैं। और एकत्व का अर्थ यहाँ पर विशिष्ट ब्रह्म की एकता विशिष्ट ब्रह्म की एक जब स्वतंत्र ईश्वर और प्रतंत्र जगत का भेद जानने वाले तथा एकत्व का अनुसंधान करने वाले को सर्वाणुभूतानी सभी भूतों से विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा या सभी भूतों के अंतरात्मा ब्रम्ह का अनुभव होने लगा तब शोकमोह हो ना तो शोकमोह ध्यान देना ब्रह्म का अनुभव जब नहीं होता है जिन पदार्थों में राग होता है तो उनका अनुभव होने से क्या होता है सुखमुख क्या होता है रागतवेष जिन वस्तुओं में है उनका अनुभव होने से उनमें क्या होता है सुखमुख होता है चाहे वो अनुभव वो अनुभव में आए या स्मरण में आए तो शुकमु देंगे और जब परमात्मा का अनुभव होने लगा तब कुछ होगा तो क्या है की शुखमु का उपाय यही है की परमात्मा का अनुभव जब तक परमात्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक शोकोह की अत्यंत की निवृत्ति नहीं हो सकती है है ना? नही उपाय है देखो देखा जाता है लोक में यदि किसी वस्तु में आसक्ति है किसी वस्तु में राग है वह राग कब समाप्त होगा जब उससे श्रेष्ठ वस्तु में राग हो जाए है नही है तरीका किसी वस्तु में राग है उस राग की समाप्ति कब संभव है जब उससे श्रेष्ठ वस्तु में तो सबसे अच्छा वस्तु सबसे आनंद कौन है परमात्मा है ना उनमें ही क्या है उनका मोह होने पर ही सभी होता है तो क्या काम होगा क्या मोह हो सकता है क्या मोह हो सकता है मतलब मोह नहीं हो सकता है, है। का का, क्या शोक हो सकता है मतलब शोक हो सकता है ऐसा है तो ये एक, एक साधना है ये कि सभी भूतों का अंतरात्मा ब्रम्म है चेतना चेतन सबका अंतरात्मा ब्रम्ह है है ना सबका आधार है सबका चेती है ऐसा एक चिंतन दाढ़ता से होने लगे ना प्रगा चिंतन होने लगे तो समझना जो उसी से हो जाएगा साथ साथ साथ होने लगेगा है ना एक ना है वेदांत ना है वो के में कही कही, है चिंतन के, हर इसका चिंतन दो अच्छा अब ये देखना ये वेदांत आचार्य भाषते है चलो औरणिका तो देख लेना पुनः ये करते फिर भी सबके ब्रह्मात्मकत्व को सबके ब्रह्मात्मकत्व को सामानाधिकरण से दृढ़ करते हुए अभी सामानाधिकरण कहा से थोड़ी देर में हम बताएंगे है ना सबके ब्रह्मात्मकत्व को पहले देखना सबका ब्रह्मात्मकत्व कैसे कहा था तरन तरफ वो सभी के अंदर है और सभी के तो जो सभी के अंदर है सभी के बाहर है तो इस प्रकार क्या कहा गया था सभी का ब्रह्मात्म कर सभी का तो वहाँ पर कहा था यह के द्वारा किसके द्वारा और यहाँ सामानाधिकरण के द्वारा कहते हैं संक्षेप में जान लो फिर आज हम जाएंगे ये आत्मा में कौन सी भी व्यक्ति है प्रथमा आएगा और सर्वाणी भूतानी में भी क्या भी प्रथमा सर्वाणी भूतानी प्रथमा दो वचन है आत्मा प्रथमा एक वचन है तो यहाँ पर क्या हो गया सामाना विकरण क्या हो गया सामान्य सामान्य हैं और तद अंतर लेना सर्वस्थ सबके अंदर है तो नियंता आत्मा जिसके अंदर रहेगी तो वो वस्तु तरात्मक हो जाएगी ना नियंता आत्मा जिसके अंदर रहेगा वो नियंत्र ब्रम्म जिसके अंदर रहेगा वो वस्तु कैसी होगी तरात्मक मतलब होगी तो पहले जो है ना तो कहा गया था वो वैधिकरण के द्वारा कहा गया तक अंतर शक्ति है ना तरव सिंधि व्यक्ति है क्या वह अधिकरण है क्या हो गया भैया हो गया समानाधिकरण और अच्छी तरह समझा देंगे ठीक है हाँ अब देखना व्यधिकरण मतलब जहाँ समान विभक्ति वाले पदों के द्वारा कथन हो तो क्या कहते हैं समानाधिकरण से कथन समान व्यक्ति वाले पदों से जो कथन होता है उसे कहते हैं सामानाधिकरण से कथन और भिन्न व्यक्ति वाले पदों के द्वारा जो कथन होता है उसे कहते हैं वही अधिकरण से कथन और लिखा देंगे चिंता मत करो वाले फिर भी सबके ब्रमात्मक सामानाधिकरण से दे हुए किस से रीड करते हुए सामानाधिकरण से क्या रीड करेंगे बोलो ब्रह्मत्मक ठीक है ब्रह्मात्मकत्व किसका सबका तथा अनुदर्शन से कार्त हुआ कि वैसे अनुसंधान का वैसे अनुसंधान का हाँ वैसे अनुसंधान का एक अनुपस्थ्यता एकत्र का अनुसंधान करने वाले को अनुपस्थ्यता वही अनुदर्शन है ना कि वैसे अनुदर्शन का वैसे अनुदर्शन का अनुदर्शन करते क्या हुआ अनुसंधान और अनुपस्थ्यता का क्या अनुसंधान करने वाले का अनुसंधान करने वाले और यहाँ अनुदर्शन का क्या अर्थ अनुसंधान का वैसे अनु अनुसंधान का शीघ्र शोक मोह निवर्तक कहते हैं सत्या करतेवर्तक शोक निवर्तक तो है क्या ए? केवल शोक है ना हाँ शोक एक मिनट हम इसमें देख के बताते हैं मोह भी है या केवल शोक भी है अभी देखिए हो सकता है एक ही हो यदि केवल शोक होगा तो उसको मोह का उपलक्षण मान लेना है ना यदि केवल शोक केवल शोक पद होने से क्या माना जाएगा उसको इसमें देखो दोनों पार्ट है शोक मोह निवर्तक ये ठीक है बात शोक मोह हमको भी लेखने देंगे आपको तो कौन है बोलो अनुसंधान अनुसंधान तथा अनुदर्शन का क्या वैसा अनुसंधान कैसा अनुसंधान मतलब बोलो ब्रह्मत्मक ब्रह्मात्मक ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान है ना कैसा अनुसंधान हाँ ब्रह्मत्मकत्व का अनुसंधान शोकमोह का निवर्तक है तो शोक मोह निवर्तक किसका होगा अनुसंधान का शोक मोह का निवर्तक अनुसंधान है तो शोक मोह निवर्तक किसका होगा वैसे अनुसंधान का अब इसका मदन करना क्योंकि ऊपर क्या था एकत्व अनुप्य था एक अनुसंधान करने वाले का और यहाँ पर इसमें क्या है अवसर्णिका में तथा अनुग्रह तथा क्या लेना है शब्द आया ना ब्रह्मत्मकत्व का अनुसंधान यहाँ क्या गया ब्रह्मत्मकत्व का अनुसंधान और ऊपर क्या था एकत्व का अनुसंधान इसका चिंतन करिए कल पूछना है ना ज्यादा चिंतन करना मतलब ये दो तरह का क्यों हो गया क्या है हाँ एकत्व का अनुसंधान और यहाँ ब्रह्मत्मकत्व का अनुसंधान ये विचार करना खूब गंभीरता से विचार कर आइए है ना ब्रह्मात्मक किसमें है और किसमें है विचार और देखना तो मंत्र में आया है करते समय मतलब अनुसंधान का नहीं अनुसंधान के समय अनुसंधान के समय विजानता का अर्थ है स्वतंत्र परतंत्र वस्तु स्वतंत्र वस्तु कौन है और परतंत्र वस्तु कौन है तो स्वतंत्र वस्तु और परम और वस्तु के को विविच जानता करते हैं विवेचन पूर्वक जानने वाला विवेचन पूर्वक है? जानने वाला हाँ विवेचन पूर्वक जानने वाला है ना आहु, आहु, और कैसे जानने वाला तो कहते हैं सम्यक उपदिष्टे सम्यक उपदिष्ट शास्त्रीण मार्ग सम्यक उपदिष्ट शास्त्री मार्गे सम्यक उपदिष्ट मार्ग हाँ मतलब जो क्या कैसा हो कि शास्त्र का विद्वान व्यक्ति हो वो, वो समझाए जैसे जैसे सुनकर के नहीं है ना जैसे जैसे सुनकर करके नहीं तो सम्यक उपदेश कौन मार्ग मार्ग और वो मार्ग कैसा होगा सम्यक उपदेश शास्त्री मार्ग है ना सा संक मार्ग कर लो शास्त्री मार्ग कर लो या शास्त्र रूप मार्ग भी कर सकते है उपदेश किसका किया जाता है शास्त्र का है समय उपदिष्ट क्या होगा शास्त्र शास्त्र का उपदेश करते हैं ना सम्यक समय उपदिष्ट शात्र मार्ग से नहीं अच्छा ऐसा है समय उपदिशी मार्ग से सम्यक उपदेश उद्देश्य शास्त्री रीति से विवेचन पूर्वक जानने वाले को विवेचन पूर्वक किसको जानेगा स्वतंत्र तो स्वतंत्र और प्रतंत्र वस्तु के स्वतंत्र भेद को उपदेश उपदिष्ट शास्त्री मार्ग के द्वारा विवेचन पूर्वक जानने वाले को आत्म सर्वाणी भूतानी है न तो भुतानी, भुतानी, भुता आत्मा सर्वाणी भूतानी अभूत हमने क्या बताया सर्वाणी भूतानी आत्मा अभूत सभी भूत आत्मा हो गए तो भूत सबसे विशिष्ट को कहेगा अनुसंधान काल में होता है हमेशा होता है हमेशा होता है इसलिए क्या ऐसी करना पड़ेगा की सर्वभूत विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव होने लगा ये यशमिन के बदले करना पड़ेगा नहीं सुनिए अनुभव हमेशा नहीं होता है नहीं। सर सरभूत विशिष्ट ब्रह्म में हमेशा रहने पर भी सर सरभूत विशिष्ट ब्रह्म का अनुभव हमेशा नहीं होता है लगाइए। ये बताते हैं परमात्मा योग आत्मा योग का क्या हो गया परमात्मा योग। आत्मा योग क्या हो गया परमात्मा योग और जो सर्वाणी भूतानी है ना इसका अर्थ क्या हो गया सर्वभूत विशिष्टा क्या हो गया भूत विशिष्टा तो यहाँ सर्व विशिष्टा ठीक है का क्या था सर्वभूत और ये प्रतीता जोड़ दिया जोड़ी होने लगा या तो अनुभव में, में आने लगा है ना कि जब भूत नशिष्ट परमात्मा अनुभव में आने लगा दोबारा कैसे लगाएंगे इस पंक्ति को ऐसा देखेंगे बीजानेता अच्छा ठीक है एक तुम अनु अनुपस्थित पर एकत्व का अनुसंधान करने वाले तथा सर्वभूत विशिष्ट अच्छा एक मिनट क्या किया था स्वतंत्र ब्रह्म और करतंत्र जगत के भेद को विवेचन पूर्वक जानने वाले जानने वाले को जब सभी भूतों से विशिष्ट परमात्मा का ही अनुभव होने लगा वो लगा है ना कि सभी भूतों से विशिष्ट परमात्मा का ही होने लगा।, भुण लगा तो यहाँ भी ध्यान देना कि यहाँ पर क्या था कि जानने वाला है ना विवेचन पूर्वक जानने वाले या विवेचन पूर्वक अनुसंधान करने वाले ये बात है है ना अच्छा। पहले नीजता लगाना अच्छा फिर एक तुम अनुपस्थता लगाना ठीक है पहले जानना है और बाद में क्या करना है अनुसंधान क्या करना है अनुसंधान को गाड़ ठीक है हाँ अनुसंधान काल में जब अवसर भूप विशिष्ट परमात्मा का ही अनुभव होने लगा अब लगाइए पंक्ति आगे समझो जब कहते कोई कहता है कि मनुष्यो हम क्या कहते हैं अब बताइए इस वक्त का क्या है शरीर मनुष्य शरीरधारी मनुष्य शरीर वाल मनुष्य शरीर वाला देवो हम मनुष्यो अहम मैं देवता हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं वृद्ध हूँ मैं, मैं बालक हूँ कहते हैं ना hmm. तो आत्मा देवता मनुष्य वृद्ध और बालक आत्मा होती है hmm. आत्मा ना तो देवता होती है ना ही पशु पक्षी होती है और ना ही वो मनुष्य मनुष्य होती है तो इसका मतलब जो देवो वाहन कहा जाता है कि देवता मैं हूँ इसका अर्थ है की देवता शरीर वाला में देवता और मनुष्य मैं हूँ मतलब मनुष्य शरीर चलीव वाला में मनुष्य ठीक है मनु तो यहाँ पर ध्यान देना की जो देवो वाहम यहाँ पर सामानाधिकरण है ना समान व्यक्ति वाले पर देख रहे हैं है, और क्या है? है। तो यहां भी देवा सामानाधिकरण है सामाना दिखना नहीं ना तो अब यहाँ पर ध्यान देना शरीर आत्मभाव है क्या है की देव शरीर वाला में घूम है मतलब आत्मा तो देव शरीर वाला में हूँ देव शरीर वाली आत्मा है और शरीर किसका है उस आत्मा तो एक बार शरीर और शरीर वाली हुई आत्मा तो शरीर आत्मभाव हो गया ना इनमें क्या हो गया शरीर आत्मभाव संबंध शरीर आत्मभाव शरीर भाव और आत्मा अच्छा तो अब ये अब सुनिए यहाँ पर तो ये शरीर आत्मभाव के द्वारा ही यहाँ पर बच्चे ये कहते हैं कि जैसे भूत है ना देव का हो गया की देव शरीर वाला में हूँ मनुष्य देवो आम देव शरीर वाला में हूँ मनुष्य हम मनुष्य शरीर वाला मैं हूँ तो उसी प्रकार से जैसे ध्यान देना शरीर वाचक पर शरीर में रहने वाली आत्मा को बोध कराते हैं शरीर में रहने वाले पर शरीर में रहने वाली आत्मा समझ नहीं बात तो देव देव शब्द जो है आत्मा को बोध करा दिया देव का हो गया देव शरीर वाला कौन न वो आत्मा और यद्य देव शब्द देव शरीर का बोध है और फिर भी वो देव शरीर का बोध कराते हुए आत्मा का भी बोध करा दिया मनुष्य शब्द मनुष्य शरीर का बोधक है तो मनुष्य शब्द मनुष्य शरीर का बोध कराते हुए किसका बोध करा दिया आत्मा का उसमें रहने वाली आत्मा का बोध करा दिया तो सब कुछ धव, परमात्मा का शरीर है सब कुछ क्या है तो परमात्मा के शरीर के बोध बोधक शब्द शरीर का बोध कराते हुए किसका बोध कराएंगे परमात्मा का सर भूत शब्द है ना तो सर भूत सब सर्वभूत शब्द भूत का बोध कराएगा पहले जगत और सर्वभूत का परमात्मा का तो अर्थ हो जाएगा की सर्वभूत शरीर वाला परमात्मा क्या शरीर वाला परमात्मा है ना जैसे की देव शरीर वाली आत्मा मतलब देव शरीर के विशिष्ट आत्मा मनुष्य शरीर के विशिष्ट आत्मा स्तर भूत शरीर वाली आत्मा या सभी भूतों का अंतरात्मा तो कहेंगे सभी भूतों से विशिष्ट हो गया ना कंकी लगाना कैसे कि की देव इत्यादि के समान लोक वेद की मर्यादा से लोक की मर्यादा तो समझ गए ऐसा बोध होता है ना ऐसे वेद में भी ऐसे ही बोध होता है वेद में इसी लोक वेद की मर्यादा से शरीर आत्मभाव होने के कारण शरीर आत्मभाव होने के कारण शरीर आत्मभाव से जगत और ब्रह्म का दिखन संभव होने पर जगत और ब्रह्म का तो जगत और ब्रह्म सामाना का सामानाधिकरण किसके द्वारा संभव है शरीर आत्मभाव ऐसी किसके द्वारा संभव है शरीर आत्मभाव से किसका सामान संभव है जगत और तो ब्रह्म का मतलब जगत का वाचक पर जो सर्वभूत है वो सर्वभूत का बोल कराते के उसे किसका बोध करायेगा तो ये सामानाधिकरण यहाँ भी सामान्य प्रतिमा भी, होती है, और में है? भी, भी होती है तो हो गया ना? समान समान सामान में व्यक्ति का द्वारा कहा जाए और व्यक्ति के द्वारा कहा जाए उसे क्या कहने कहा जाए तो यहाँ सामानाधिकरण संभव होने पर स्वरूप है ना तो ये पक्षी पक्षा लिखा है ना? पक्ष यहाँ पर देखे हैं ना वाद पक्ष उपचार पक्ष और स्वरूप स्वरूप पक्ष तीन पक्ष भी कौन कौन पक्ष बाद पक्ष पक्ष, पक्ष और स्वरूप पक्ष, पक्ष तो आपको शायद लिख लो सामाना जिक्रण लिखो मैं प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति निमित्ता निमित्ता निमित्ता नाम नाम निमित्ता नाम, नाम एकाबोधक <jcky Jobs> क्या बनेगा जैसे पंडित ऐसी बताया पांडित पांडित जन ऐसी जाट्य होगा ये तो धर्म को क्या ना पांडित के गुरु को क्या कहेंगे तो भिन्न पंडित नाम शब्दा नाम एकाध बोध कर तुम सामाना अधिकरण ठीक है